के साथवे अध्याय का ये आठवां श्लोक है यहाँ कहते हैं श्री कृष्ण जी के अर्जुन मैं जल में रस हूं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ यह विश्व सब है आत्मा ही इस भांति से जो जानता यश वेद उसका गा रहे प्रारब्ध वश वर्तता ऐसे विवेकी संत को न निषेध है न विधान है सुख दुख दोनों एक से सबहानि लाभ समान है रसो अहम अपसु कौन ते अपमाना जल जल में जो रस है, वो, वो रस परमात्मा है। विज्ञान की दृष्टि से जल को खोजोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस मिलेंगे दो गैस रस से रस पैदा नहीं होता विज्ञान बाहर की आंखों से देखना चाहता है और विज्ञान की आंख से जो दिखेगा वो दृश्य देखेगा दृश्य के भीतर जो अदृश्य रस है वो विज्ञान के आँख से नहीं दिखता जैसे इस आँखों से फूल दिखा गुलाब का फूल महकरा है तो इस गुलाब के फूल को देखा तुमने कहा कि वाह वाह बड़ा सुंदर है और कोई तार्किक कोई वैज्ञानिक आ आहा बड़ा सुंदर है कहा है सुंदरता हाँ बोलोगे ये गुलाबी है गुलाबी है तो कहाँ है इसमें बड़ा रस आया देखने में तरस तो रस कहाँ है तो रस तो भीतर आएगा तो भीतर रस कहाँ आता है ये बाह्य साधनों से नहीं देखा जाता भीतर का रस जो है वो भीतर बहुत अत्यंत सूक्ष्म गहरे जो लोग जाते हैं उनको पता चलता है जैसे कोई एक मित्र दूसरे मित्र से मिले मिले बिछड़े हुए साथी थे दोस्त थे मिले एक पहले क्षण एक दूसरे का हाथ हाथ में आ गया, बड़ा आनंद और मित्र ने दूसरे मित्र का हाथ पकड़ के अपने गले लगा दिया उसका हाथ प्रेम में आ बड़ा रस हुआ बड़ा रस तब का बड़ा आनंद आया अब आप देखते हैं कि हाथ ले जाओ लेबोरेटरी में चमड़ा हड्डी मास रगे होगी और लेबोरेटरी में जांच करो तो भाई इनमें रस कैसे आया हाथ हाथ से मिला और रस आया और गले लगा दिया हाथ को हृदय पे लगा दिया ऐसे एकदम टेम में आके लगा देते हैं हृदय से गले से तो इसमें क्या कौन सी चीज है जो एक दूसरे को रस आए और हाथ हाथ में मिलता तो कहते रहेंगे की हाँ हम तो जन्म जन्म के साथी तुम तो यार जन्म जन्म के मित्र बने रहो आदि आदि जो सूक्ष्म है वो इंद्रियों का विषय नहीं है जो वास्तविक में रस है वो कर्णों का विषय नहीं है विज्ञान इन इंद्रियों को जो जैसा देखता है ऐसे का निर्णय करता है और वेदांत और योग दर्शन अध्यात्मिक विज्ञान ये इंद्रिया जिससे देखती है वो मन और मन को जो सत्ता देता है वो चित्त और चित्त को जो चेतना देता है उसके तरफ इशारा है श्री कृष्ण कहते हैं जल में रस मैं हूँ अब जल में जो रस देगा वैसे विज्ञान की दृष्टि से हम खोजेंगे तो जल में तो दो गैसेज हैं। जल कहीं खारा होता है कहीं कड़ुआ होता है कहीं मीठा होता है कहीं वही जल एक प्रकार का जल हम पीते हैं, तो हमारे अंदर भी आंसू अपने स्वाद के होंगे धूप तो पसीना आदि भिन्न भिन्न हो जाता है श्री कृष्ण कहते हैं कि उसमें जो रस है वो मैं हूँ तो जल में जो रस है वो मैं हूँ तो जल में रसत्व कहाँ से आया कैसे आया और जल में रसत्व यदि पकड़ में आ जाए भगवान शंकर ने पार्वती को कहा विज्ञान भैरव नाम के ग्रंथ में छ आकार, उकार मकार ओम जो है उसमें आकार को उकार को छोड़कर आकार और मकार को छोड़ के जो उकार में ठहर जाता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है तो हम तो ओम ओम बोलते हैं, आकार भी बोलते हैं, उकार भी बोलते हैं, मकार भी बोलते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसमें अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति जब तक नहीं होती तब तक उसके रस स्वरूप में हम नहीं ठहर पाते ऐसे ही जल तो हम पीते है जल पीने से किसी ने गंगा जल पिया किसी ने यमुना का जल पिया किसी ने कुछ पिया किसी ने शराब पी किसी ने कोका पी तो किसी ने फेंटा पी पीने के बोतलें अनेक लेकिन पीने वक्त जल में जो रस आया सच बोल चो तो जल में जो रस आया वो तुम्हारे अंदर भीतर रस था और वो भीतर अत्यंत सूक्ष्म रस तुम्हारा बाहर के जल में भी अत्यंत सूक्ष्म रस रूप में जो चेतना है उसका स्वाद आया और भीतर जिसके पास रस नहीं है जो भीतर की यात्रा नहीं कर पाया उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सिवा तीसरा तत्व तो कोई दिखेगा नहीं और जिसने भीतर की यात्रा किया वो जल को देखकर कर हो जाएगा। आप जाएंगे गंगा किनारे या नदी के किनारे जाएंगे, आंखों से तो देखेगा कि पानी बह रहा है लेकिन हृदय तुम्हारा रस ऐसी भर जाएगा। तुम्हारा माना हुआ जाना हुआ कोई जगह होगा कुछ सागर पे गए नदी पे गए तालाब पे गए, कोई ऐसी जगह पे जाते हो तो तुम थोड़े फ्री हो जाते हो तुम थोड़े आनंदित हो जाते हो तुम थोड़े रसपूर्ण हो जाते हो तो जल में जो रस तत्व है उसने तुम्हारे भीतर छुपे हुए रस को प्रकट करने का मौका दिया जैसे परफ्यूम आदि होते हैं गंधे तो गंध है अर्जुन जल में रस हूँ चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ संपूर्ण वेदों में ओमकार, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व में हूँ तो पृथ्वी में जो गंध है भी उस चैतन्य सत्ता की है और गंध आगे चलकर कहेंगे कि वो गंध जो है पवित्र गंध में हूँ तो पृथ्वी में पवित्र गंध सुगंध कह देते नहीं सुगंध पवित्र नहीं होती पवित्र जो गंध है वही पवित्र होती है सुगंध तो कई ऐसी सुगंधें हैं पेरिस आदि में उसके स्पेशलिस्ट लोग हैं कि कौन सी सुगंध से आदमी के काम बात नहीं जबती कौनसी सुगंध से आदमी कि चित्त में विकार हावी हो जाते कौन सी सुगंध से आदमी वैशा के करीब खिंच जाए वैसा को कौनसी सुगंध लगानी चाहिए दूसरों को संसार के खड्डे में उतारने के लिए उसके लिए कौन सी सुगंध होनी चाहिए तो श्री कृष्ण ने सुगंध नहीं कहा पवित्र गंध कहा दुर्गंध और सुगंध हम तो दो ही समझते हैं, लेकिन कृष्ण ने बड़ा माप तोल के शब्द यूज किया सुगंध सुगंध वही है जो सु माना श्रेष्ठ मार्ग पर लगा दे जिस गंध से जिस सुगंध से हमारा जीवन उर्वगामी हो जाए वह सुगंध है और जिन गंधों से हमारा जीवन विकारों के तरफ आ जाए वे पवित्र गंधे नहीं है सुगंधे भले हो गुलाब में सुगंध है अच्छी है ठीक है परफ्यूम में सुगंध है लेकिन ये सारी ही सुगंधे जो बाह्य सुगंधे हैं वे हमें विकारों में ले जाती है अहंकार में ले जाती है और इंद्रियों के जगत में खींच जाती है बुद्ध की सुगंध महावीर की सुगंध पवित्र गंध कोई ज्ञानवान की पवित्र गंध है तो उनका शरीर भी पंच भौतिक हमारा शरीर भी पंच भौतिक है तो पेड़ पृथ्वी पर एक पेड़ है मिर्च का उसमें से तीक्ष्णता आती है दूसरा है गन्ने का पौधा लगा है गन्ने में मधुरता आ रही है मिर्ची में तीक्षणता खड़े धोई वोसी जगह पे वो हुई खेत वही हवा वही प्रकाश वही आकाश वही धूप वही किसान वही पानी तो ऐसे हमारे शरीर वही से ही पांच भूतों के लेकिन जिस बीज में बीज में जैसे जैसे संस्कार हैं, ऐसा ऐसा मिर्च पृथ्वी से वो ले लेता है तीक्षणता गन्ना पृथ्वी से मधुरता ले लेता है ऐसे हमारे चित्त में जैसे जैसे संस्कार हैं, तो वैसे उस प्रकार की हमारी यात्रा होती है और हमारी गंध उस प्रकार की प्रकट होती है कुछ ऐसी गंधे हैं जिससे हमारे विकार पैदा हों, कुछ ऐसी गंधे हों जिससे हमारा चित्र में द्रविभुत आ जाती कुछ ऐसी गंधे है जिससे हमारे चित्त में कामुकता आ जाती है लेकिन भगवान बोलते पवित्र गंध और पवित्र गंध आ जाए तो जैसे आदमी काम के तरफ गिर पड़ता है राम के तरफ भी चल पड़ता है तो पृथ्वी में पवित्र गंध में हूँ तो जल में रस में हूँ महात्मा लोग यात्रा करके आ रहे थे रास्ते में भंडारा करने का विचार किया कुछ महात्मा सीधा बीधा मांग कर ले आए एक बाबा जी को कहा उस टोली के महात्मा के आगे बन ने कि तुम जरा घी चेता के लाओ घी मांग के लाओ वो सीधे साधे महात्मा थे हो गए दुकानदार के पास ग्राहकी थी थोड़ी देर ठहरे बाद में करमंडलू का ढक्कन खोलकर दुकानदार के आगे हाथ लंबा किया के सेठ जी इसमें जरा सवा तोला घी दे देना दान में शेर ने कहा महात्मा आया हुआ है साधु बना और घी खाने का शौक नहीं गया भूपत का है तुम्हारे बाप का है चले हाँ डांट दिया और महात्मा आए बोले घी तो नहीं मिलता दूसरे महात्मा को बुलाया जिस महात्मा का नाम था पलटू उनको बोला कि भंडारा करना है भाई सवा तो घी से तो क्या सवा शेर घी चाहिए तुम जाओ चेता के लाओ वो तो गए गांव में और गाँव के नंबरदार अपने कहे मुखी सरपंच वो अखबार पढ़ रहे थे महात्मा जाके खड़े हो गए तो एक बार पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा कहिये महात्मा कैसे आए बोले पहले एक बार छोड़ो और हमको कहो बैठिए महाराज सरपंच ने कहा महाराज बैठे कुर्सी मंगाओ कुर्सी मंगाई महाराज कैसे आना हुआ बोले अभी हाथ जोड़ो प्रणाम करो कि संत आए हो बड़ी कृपा हुई महाराज संत आए हो बड़ी कृपा हुई कैसे आए हो और तो कुछ नहीं तुम गाँव के सरपंच हो नंबरदार हो साधु बद्रीनाथ की यात्रा करते करते आज तक तुम तो भिक्षा मांग के खाते थे आज अपना भंडारा बनाने की इच्छा हुई आटा दाल चावल मिर्च मसाला सब आ गया है केवल सवा सौ सवा से घी की आवश्यकता है तुम गाँव के सरपंच हो तुम्हारे घर में तो भगवान ने दिया ही होगा अगर तुम्हारे पास इस समय न हो तो अड़ोस पड़ोस ऐसी या तो दुकान ऐसी दिलवा दो हमको हमको सवा शेर घी चाहिए और कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है वो सरपंच ने सवा शेर घी दिला दिया बोले मेरे घर में ही पड़ा है ले जाइए महाराज अब सवा तोला जो भीख मांगने गया उसको नहीं मिला और सवा शेर कुर्सी पे बैठकर कर आर्डर से अब बड़े ठाक से लेकर लौटा क्यों कि जिसके चित्त में दीनताहीनता दरिद्रता नकारात्मक होता है तो बाहर से भी ऐसा आता है और जिसके चित्त में अंदर से अपनी स्पूर्ति अपने आत्मविश्वास होता है उसे बाहर की परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती तो आपके अंदर भीतर रस है जिवा पे कोई रोग हो जाए जिवा सुखी हो जाए तो मिर्च रखो नींबू का आचार रख दो साकर रख दो रसगुल्ला रख दो तो आपको रस नहीं आएगा क्यों की रस तुम्हारे अंदर नहीं है तो बाहर में रस नहीं आयेगा आप समझ समझना जरा बात को जीव पर कोई भी व्यंजन रख दो लेकिन जीव गीली न हो हमारे शरीर है तो चमड़ा शरीर के किसी भी हिस्से पे कोई व्यंजन रख दो तो मिठास नहीं आती क्योंकि वहाँ सूखापन है और जीववा में रस है रस है इसलिए और रस आते तो ये रस जो है जीव में जो रस है वो जल में छुपे हुए अत्यंत सूक्ष्म रस का ही तो प्रभाव है जिहा में जो मुंह में जो रस आ रहा है कोई पदार्थ आप खा रहे, रहे हैं तो जल में जो भगवान का रस रस स्वरूप है वह जल का रस स्वरूप आप जल पीते हैं और वो सूक्ष्म रस स्वरूप आपके मुख में है और वही रस तुम्हें बाहर के विषयों में रस बना देता है तो जल में जो रस है भगवान कहते हैं मैं हूं विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो दो गैसे मिलेंगी तीसरी कोई बात नहीं मिलेगी लेकिन गैसे दो मिलेगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकिन गैसों को तो ही देखें तो इंद्रियों, इंद्रियों तक तो, इंद्रियों की दृष्टि से देखें तो गैसे मिलेगी लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो गैसों को सत्ता देने वाला जो चैतन्य स्वरूप रस स्वरूप है वो जल में द्रवीभूत हो रहा है रसो अपसु कौनते हैं प्रभा अश्मी शशि सूर्य सूर्य और चांद में ये जिज्ञासु के लिए भगवान की सर्व का अनुभव करे भगवान की भावना करना ब्रह्म भावना करना भगवत बुद्धि करना भगवत भावना करना एक बात है और भगवत तत्व का साक्षात्कार करना दूसरी बात है शालिग्राम में भगवत भावना की शिवजी के बाण में शिवजी की भावना की अम्बाजी की प्रतिमा में मां की भावना की ऐसे किसी वस्तुओं में भावना भगवत भावना अच्छा है लेकिन भगवत भावना एक बात है भगवत भावना भावना करने वाले के अधीन है भाव हमेशा भाव करने वाले के अधीन होता है ज्ञान भाव करने वाले के आधीन नहीं होता ज्ञान वस्तु तंत्र होता है जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसी का वैसी जानना ज्ञान है और जो जैसी है हमने नहीं जानी और भावना की तो भावना में परिवर्तन हो जाता है भावना अंतःकरण की एक किसी ने पूछा कि महाराज भगवान के दर्शन में और आत्मसाक्षात्कार में क्या फर्क प्रभु का दर्शन हो जाए श्री कृष्ण का श्री रामचंद्र जी का और भगवान का भगवान का दर्शन और आत्मसाक्षात्कार में क्या फर्क भगवान का दर्शन ये चित्त की भाव प्रधान वृत्ति भगवान का दर्शन ये चित्त की प्रेम माधुर्य भरी वृत्ति और आत्म साक्षात्कार चित्त को जो चैतन्य सत्ता देता है अनंत अनंत चैत अनंत अनंत, अनंत चित्त अनंत अनंत सूर्य अनंत अनंत चंद्रमा अनंत अनंत नक्षत्र जिस तत्व से चल रहे हैं और अपने अपने नियम से काम कर रहे हैं उस तत्व को मय रूप में अनुभव करना ये साक्षात्कार है युधिष्ठ को अभी जिसको दिल्ली बोलते हैं उस समय हस्तिनापुरी बोलते थे महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्टर को राज्यभिषेक हुआ युधिष्ठ को राज्य राज्यभिषेक करके भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा के साथ द्वारका लौट रहे थे मारवाड़ देश में मातंग ऋषि नाम के कृषि बड़े सात्वी कृषि थे खूब तप करते थे ब्रह्मचर्य का ओज और भगु के घर जन्म लिया हुआ ब्रह्मचर्य जप तप ने उन्हें चमका दिया था भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया श्री कृष्ण उनके दर्शन करने गए उत्तंग ऋषि का श्री कृष्ण ने सत्कार किया बाद में उत्तंग ऋषि ने श्री कृष्ण का भी आदर किया पूजन किया सत्कार किया बातचीत चली बातचीत करते करते श्री कृष्ण ने बताया कि महाभारत की युद्ध का पूर्ण विराम हुआ राज्य अभिषेक करके आए कौरव ऐसे मारे गए पांडव का विजय हुआ जब कौरवों के विनाश की बात सुनी मातंग ऋषि ने उत्तंग ऋषि ने कुपित हो गए वंश में इतने महारथी थे इतने बलवान व्यक्ति और उन सब का विनाश तुमने करवा दिया तुम चाहते तो उनकी रक्षा कर सकते थे तुम्हारे में बल था उनको बचाने का और फिर तुमने उनको मरवा दिया कुपित होकर श्राप देने को तैयार हो गए श्री कृष्ण ने कहा कि उतंग ऋषि तुम श्राप देने के पहले जरा मेरी बात सुन लो आप भग के कुल में हुए हो ब्रह्मचर्य का बल है आप में जप का तपका धारणा ध्यान का तुम्हारे पास सामर्थ्य है लेकिन मेरी बात जरा सुन लो तुम्हारे जप से तुम्हारे ब्रह्मचर्य व्रत से तुम्हारे सत्य व्रत से तुम्हारे पास तो शक्ति है लेकिन सब शक्तियों का जो मूल कारण है वो मैं हूँ मैं तुम्हारे इन श्रापों से प्रभावित नहीं होता हूँ कारण कभी कार्यों से प्रभावित नहीं होता बुध बुद्धे कई उछल पाथल करे लहरें कई उछल पाथल करे उससे समुद्र कहीं सुख नहीं जाता सब लहरियाँ समुद्र में भले ही खेल करे लेकिन समुद्र का कुछ बिगड़ता नहीं ऐसे ही सब भूतों का मैं आदि कारण हूँ मुझ पर तुम्हारे श्राप का कोई असर होगा नहीं पहले तुम सुन लो मेरे मैं जिस जिस देश में जिस जिस काल में जिस जिस रंग में जिस जिस रूप में अवतरित होता हूँ उस उसकी मर्यादा तो मैं करता गंधर्वों के शरीर में जब उतरता हूँ तो गंधर्वों के अनुकूल आचार करता हूँ राम अवतार में जब प्रकट होता हूँ तो फिर मर्यादा का अनुसार आचार व्यवहार करता हूँ ऋषि के वहाँ प्रकट होता हूँ तो ऋषि को जैसा शोभ ऐसा करता हूँ ठीक मानव रूप में मैं आया धर्म की स्थापना करने साधु संतों का आदि आपने सुना होगा ना कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युना धर्म ऐसी सम्भवी युगे युगे परित्राणाम साधुना विनाशा या तो उस मैंने जो मेरे से हुआ साधुओं के लिए दुष्... दुष्ट लोगों को विनाश करने के लिए मेरा जिस वक़्त जिस हेतु के लिए जन्म होता है मैं करता हूँ और मैं अपनी मर्यादा भी निभाता हूँ मानव तन में आया तो मैंने क्रूवंश में पैदा हुए कौरवों को पहले दूत होकर जाके समझूती करने के लिए संधि करने के लिए मैंने उनको प्रार्थना की पांच गांव पांडवों को दे दो तो भी मैं समझौता करा दूं यहां तक मैं बात को ले आया लेकिन उन्होंने मेरे एक बात नहीं मानी और मेरे को कहा कि सुई की नोक पर धूली का दाना टिक सके उतना भी हम इनको रजकण भी देने को तैयार नहीं उस न छूट के मुझे युद्ध करवाना पड़ा और युद्ध करवाना पड़ा युद्ध हुआ युद्ध तो हुआ लेकिन कौरवों को मैंने वीरगति प्राप्त कराई और पांडवों को मैंने राज्य दिया मैंने तो कुछ लिया नहीं क्योंकि मुझे कुछ लेने की आवश्यकता नहीं सबके रूप में पांडव होकर मैं भोग रहा हूँ कौरव होकर मैं भोग रहा हूँ ऋषि होकर मैं तप करा हूँ मुझ कारण को किसी कार्य के पदार्थों की आवश्यकता नहीं मैं आदि कारण सबका हूँ तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और भगवान कृष्ण की पूजा की कृष्ण को देखा तो ऋषि ने पहले था इन आँखों से तो श्री कृष्ण दिख गए थे भावना से किसी को भगवान दिख जाए उसकी अपेक्षा इस आंखों से वैसे ही दिख जाए वो तो अच्छा है आप ध्यान करते हैं समाधि करते हैं, जब करते हैं कीर्तन करते है, भगवान की भावना करते करते आपको भगवान के दर्शन हुए श्री कृष्ण के श्री रामचंद्र जी के किसी देव के दर्शन हुए दर्शन होना अच्छा है लेकिन इस ऋषि के पास तो साक्षात श्री कृष्ण गए फिर भी पहली मुलाकात में श्री कृष्ण के दर्शन और बाद में श्री कृष्ण तत्व को समझने के बाद उसकी दृष्टि बदल गई तो दर्शन में और ज्ञान में भगवान का दर्शन एक बात है और भगवान तत्व का साक्षात्कार दूसरी बात भगवान का दर्शन ऐसे ही जल का दर्शन एक बात है और जल में जो रस है उसका साक्षात्कार दूसरी बात जल का दर्शन तो होता है हमको सागर लहरा रहा है देखा क्या कितना सुंदर है कितना मधुर है बड़ा आनंद आ रहा है पानी चखो तो खरा और उसके विश्लेषण करो तो दो गैस कि तुम्हारे हृदय को जांच तो रस आ रहा है तो जैसे तुम्हारे अंदर तुम्हारे शरीर को तुम्हारे हृदय को विज्ञानी लोगों के टेबल पर टुकड़े टुकड़े अणुअणु करके रख दे तो रस कहाँ था नहीं दिखेगा फिर भी रस आ रहा है ऐसे ही उस पानी को तुम टुकड़े टुकड़े करके रखो तो रस नहीं दिखेगा फिर भी सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म जो इंद्रियों का विषय नहीं अनुभव्य है वैसा जल में रस मैं हूँ सूर्य मैं तेज मैं हूँ जिन आंखों से तुमको ये प्रकाश दिखता है सच पूछो हम प्रकाश नहीं देख पाते चंद्रमा का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश श्री कृष्ण कहते हैं सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हू ये बता रहे हैं कि जो तुम हो वो मैं हूँ तो तुम अपने को सूर्य और चंद्रमा में और जल में जो रस है ऐसा अपने को नहीं समझते हो लेकिन कृष्ण समझते हैं समझते हैं और तुम्हारे आगे दोहरा रहे हैं कि शायद तुम भी अपने आप को ऐसे समझ लो यही बड़पन है कि तुम्हें बड़ा बनाने के लिए अपनी वास्तविकता का बयान कर रहे हैं। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं एक होते हैं शोषण करके तुम पर अधिकार करके राजा होकर बैठ जाए दूसरे ये होते हैं कि तुमको जगाकर तुम्हें राजा बना दें। तो जो तुमको जगाकर तुम्हें राजा महाराजा बना देते हैं राजा बना देते हैं वे महाराज होते हैं श्री कृष्ण महाराज बोले जाते हैं भगवान कृष्ण श्री कृष्ण महाराज ने कहा कभी कभी महाराज भी बोलते हैं उनको जो राजा बनाता है तो वो महाराज हो जाता है राजाओं को बनाने वाला एक्टरों को नचाने वाला डायरेक्टर होता है ना? ऐसे राजाओं को बनाने वाला वो तो महाराज होता है महान राज्य उनके पास है हमको जो प्रकाश दिखता है सच पूछो तो इन आंखों से प्रकाश दिखता नहीं प्रकाश जिन पदार्थों पर पड़ता है वे रूपांतरित होकर हमको आभास दिखता है अंधे आदमी को भी प्रकाश नहीं दिखता और आंख वाले को भी प्रकाश नहीं दिखता अंधे आदमी को तो ये आंखें नहीं उसलिए प्रकाश नहीं दिखता और आंख वाले को ये रूपांतर दिखता है प्रकाश नहीं दिखता प्रकाश जिन पदार्थों पर पड़ता है और रूपांतरित होता है तो रूपांतर दिखता है वास्तविक प्रकाश नहीं दिखता और जो सूर्य में चंद्रमा में जो वास्तविक प्रकाश है जैसे जल दिखता है हमको जल को तोड़ दिया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखा लेकिन जल में जो रस है वो दिखता नहीं वो अनुभव में आता है ऐसे ही सूर्य में और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो प्रकाश मैं हूँ तो इस सूर्य को और चंद्रमा को देखते उनकी इतनी प्रभा देखते इन इन्हीं से सारा जगत संचालित हो रहा है और यही जगत का भौतिक जगत के मूल कारण ये साधन दिखते हैं लेकिन ऐसे सूर्य और चंद्रमा भी कई हैं ऐसी पृथ्वीयां भी कई हैं और उन पृथ्वी में गंधगुण पवित्र गंधगुण सुगंध नहीं कहा पवित्र गंध कहा सुगंध परफ्यूम आदि जो गंदे हैं सुगंध है वो पवित्र नहीं है उन गंदों से उन सुगंधों से तो आदमी के अंदर सुषुप्त जो सेक्स एनर्जी है सुषुप्त जो विकार है सुषुप्त जो ममता है सुषुप्त जो अहंकार है वो जागृत होते इसलिए श्री कृष्ण ने पृथ्वी में जो पवित्र गंध वो मैं हूँ ऐसा नहीं कहा सुगंध सुगंध कहते तो दुर्गंध भगवान नहीं है सुगंध भगवान है, है ना? भगवान का वास्तविक स्वरूप न सुगंध है न दुर्गंध है पवित्र गंध सुगंध तुम्हें विकारों के तरफ ले जाती है और दुर्गंध तुम्हें ग्लानि के तरफ ले जाती है और पवित्र गंध तुम्हें अपने पवित्र स्वरूप के तरफ ले आती है कई लोग अपने को भागशाली मानते है परफ्यूम परफ्यूम लगाते इधर उधर यहाँ वहाँ शौक लेकिन वो अपने केंद्र से नीचे गिराने की चीजें पर इसमें तो उसके विशेषज्ञ हैं कई लोग प्रफ्यूम कौन सा प्रफ्यूम, कौन सी गंध से आदमी की कौन सी ऊर्जा विकसित होगी और वो ऊर्जा वो जीवन शक्ति नीचे के तरफ जाएगी हम लोगों ने एंड्रिक खोज किया एंड्रिक खोज में आदमी को सुख के तो साधन दिए लेकिन सुख के साधनों के साथ साथ वो सुख के साधन आदमी को परमात्मा गंध से परमात्मा सु पवित्रता से परमात्मा शांति से परमात्मा दूर ले जाते हैं। इसीलिए जो अत्यंत भोगी है उसके जीवन में विक्षेप ज्यादा होता है जो अत्यंत भोगी है उसके जीवन में भय ज्यादा होता है जो भोगी है उसके जीवन में विकार ज्यादा होते क्रोध ज्यादा होता है, है अशांति ज्यादा और जो कम भोग भोगता है उसमें क्रोध अशांति विकार कम होते लेकिन जो भोग और योग राग और द्वेश पवित्र अपवित्र दोनों से परे सुगंध और दुगंध दोनों से परे जहाँ से पवित्र गंधकारी ज्ञान होता है उस स्वरूप को जो मैं मान लेता है उसकी तुलना अष्टावक्र कहते हैं तुलना के न जायते ऐसे बुद्ध पुरुष की तुलना हम किससे करें श्री कृष्ण कहते हैं इस साधक को जिज्ञासु को सर्वत्र ब्रह्म ज्ञान कराने का एक तरीका है की जल दिखे तो जल में जो सूक्ष्म रस है वो मैं हूँ आपने पेय पदार्थ कोई भी पिया पानी पिया अथवा कोई मीठा पिया कोई खट मीठा पिया कुछ भी पिया तो ग्लास में तो किसी को पानी दिखेगा